संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व त्रिशरा और वृत्तासुर के वध का वृत्तांत इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छिप जाना युधिष्ठिर ने पूछा राजन इंद्र और इंद्राणी को किस प्रकार अत्यंत घोर दुख उठाना पड़ा था यह जानने की मुझे इच्छा है सल्य ने कहा भरत श्रेष्ठ सुनो मैं तुम्हें वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे इंद्र से द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक तीन सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया वह बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था दूसरे से सुधा पान करता था और तीसरे से मानो सब दिशाओं को निगल जाएगा इस प्रकार देखता था वह बड़ा ही तपस्वी मृदु जितेंद्रिय तथा धर्म और तप में तत्पर था उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर था उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ उन्होंने सोचा कि यह इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र न हो जाए अतः यह किस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो इसी प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अपसराओं को आज्ञा दी इंद्र के आज्ञा पाकर अप्सराए त्रिशरा के पास आई और उसे तरह तरह के भावों से लुभाने लगी किंतु तीसरा अपने इंद्रियों को वश में करके पूर्व समुद्र प्रशांत महासागर के समान अविचल रहे अंत में बहुत प्रसन्न करके अप्सराएं इंद्र के पास लौट गई और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज तीसरा बड़ा ही दुर्धर्ष है उसे धैर्य से डिगाना संभव नहीं है अब और जो कुछ करना चाहें वह करें इंद्र ने अप्सराओं को तो सत्कार पूर्वक विदा कर दिया और स्वयं यह विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा ऐसा निश्चय कर उन्होंने क्रोध में भरकर तीसरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा जिससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्ग लोग को चले गए प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने कहा मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और समदम संपन्न था वह तपस्या कर रहा था इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही डाला है इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्ता सुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें। ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी त्वच्ता ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहूति डालकर वृत्तासुर को उत्पन्न कर उससे कहा इंद्र सत्रो मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृद्धासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला कहिए मैं क्या करूं स्पष्टा ने कहा इंद्र को मार डालो तब वह स्वर्ग में गया वहां इंद्र और वृत्त का बड़ा भीषण संग्राम हुआ अंत में वीरवर वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबित ही निगल गया तब देवताओं ने वृत्त का नाश करने के लिए जम्भाई की रचना की और ज्यो ही वृत्त ने जम्भाई ली कि देवराज अपने अंग सिकोड़ उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए इसके पश्चात फिर इंद्र और वृत्त का युद्ध होने लगा जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्ता संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गया इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वस्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए इंद्र ने कहा देवताओं वृत्त ने तो इस सारे संसार को घेर लिया है मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो इसका नाश कर सके अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चले और उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वसल भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे पूर्व काल में आपने अपने तीन ढगों से तीनों लोगों को नाप लिया था आप समस्त देवताओं के स्वामी है यह सारा संसार आपसे व्याप्त है आप देव देवेश्वर हैं सब लोग आपको नमस्कार करते हैं इस समय यह सारा जगत वृत्तासुर से व्याप्त है अतः हे असुर निकंदन आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए विष्णु भगवान ने कहा मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा तुम सब देवता ऋषि और गंथर्व विश्व रूपधारी वृत्तासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करो इससे तुम उसे जीत लोगे देवताओं इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी मैं अदृष्ट रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृत्तासुर के पास चले और उससे बोले दुर्जय वीर यह सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है तो भी इस इंद्र को जीत नहीं सके हो तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है इससे देवता असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है अतः अब सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो महर्षियों की यह बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्त ने कहा आप तपस्वी लोग अवश्य ही मेरे माननी हैं किंतु जो बात मैं कहता हूँ वह यदि पूरी हो जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूँ मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी सु, या गीली वस्तु से पत्थर या लकड़ी से शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में न मार सके इस शर्त पर तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार कर सकता हूँ तब ऋषियों ने उससे कहा ठीक है ऐसा ही होगा इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्ता सुर बड़ा प्रसन्न हुआ देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए किंतु वे सदा वृत्तासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्तासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा उस समय वे वृत्त को दिए हुए वर पर विचार करने लगे यह संध्या काल है इस समय न दिन है न रात और मुझे अपने शत्रु वृत्त का अवश्य करना है यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूँ तो मेरा हित नहीं हो सकता ऐसा विचार कर इंद्र ने जो ही ही विष्णु भगवान का किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान दिखाई दिया। वे सोचने लगे यह न न न है है गीला और कोई शस्त्र है। अतः है यदि मैं इसे वृत्तासुर पर फेंकूँ तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फेन वृत्तासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस में प्रवेश करके उसी समय वृत्तासुर को मार डाला वृत्त के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई तथा तो देवता गंधर्व यक्ष नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्थिति करने लगे इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली वृत्तासुर का वध तो किया किंतु पहले त्रिशरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोगों की सीमा पर जाकर जल में छिप कर रहने लगे जब देवराज ब्रह्महत्या के पीड़ा पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने पर उजड़ी हो गई नदियों की धाराएं टूट गई और सरोवर जलहीन हो गए अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा कोई राजा न से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं था